अशोकन तुम एक समझदार पुलिस वाले हो समझदारी से काम लो और सरेंडर कर दो पुलिस को सरेंडर कर दोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी माँ को कुछ ना हो आओ हम सब बैठकर बातें करेंगे और तुम्हारे लिए भी जो भी हो सकेगा त्रिवेंद्रम पुलिस करने को तैयार है ऐसी हरकत मत करो अशोकन विक्रांत ने अपना बोलना जारी रखा अब शायद उसके बोलने का कुछ असर भी हो रहा था क्यूँकी अब ऊपर ऐसी न तो कोई आवाज आ रही थी और न ही दीवार टूट टूट कर नीचे गिर रही थी शायद अशोकन अब विक्रांत के बात समझने की कोशिश कर रहा था विक्रांत की बातों का असर होते देख वहाँ पर मौजूद पुलिस वाले भी अशोकन से सुरक्षित नीचे उतर आने की रिक्वेस्ट करने लग गए अशोकन सर प्लीज नीचे आ जाइए, प्लीज हम लोग आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे प्लीज आप कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचिए प्लीज सर एक पुलिस वाले ने जोर जोर ऐसी बोलना शुरू किया इस वक्त सभी की नजरें ऊपर लाइट हाउस की छत पर टिकी हुई थी सब बड़े ध्यान ऐसी अशोकन की हरकत देख उसके मन को भापने की कोशिश कर रहे थे अशोकन इस वक्त मूक बनकर खड़ा था वो वहाँ पर कोई हरकत नहीं कर रहा था ऐसे में लग रहा था कि शायद उसे विक्रांत की बात समझ में आ गई है और वो पुलिस को सरेंडर करने की तैयारी कर रहा है अशोकन नीचे आ जाओ हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं अपना न सही तो अपनी माँ के बारे में सोचो उसका इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है विक्रांत फिर से अशोकन को समझाने की कोशिश कर रहा था अभी विक्रांत बोल ही रहा था की अचानक ऐसी ऊपर ऐसी फिर से अशोकन के द्वारा हथौड़े के चलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी और फिर तुरंत ही एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लाइट हाउस के ऊपरी छत से नीचे की तरफ गिरता दिखाई पड़ा नीचे मौजूद पुलिस वाले अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगे अभी एक बड़ा सा पत्थर नीचे आकर गिरा ही था फिर अगले पल अशोकन का भी पैर फिसल गया उसका शरीर हवा में लटक गया जबकि वो लाइट हाउस की छत की बीम को पकड़ लटका हुआ था उसका शरीर हवा में लटका हुआ था और उसने बड़ी मुश्किल से अपना एक हाथ बीम में फंसा रखा था अशोकन का शरीर काफी भारी था ऐसे में उसके लिए सिर्फ एक हाथ के सहारे बीम को पकड़कर ज्यादा देर तक लटके रहना नामुमकिन था लाइट हाउस की ऊंचाई तकरीबन 10-15 मीटर रही होगी और अगर अशोकन इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो निश्चित तौर पर उसकी जान चली जाती ऐसे में उसको यूं लटका हुआ देख नीचे मौजूद पुलिस वाले ठीक उसके नीचे खड़े होकर उसे कैच करने के लिए खड़े हो गए अभी ये लोग अशोकन के बॉडी को निशाने पर लेकर नीचे खड़े हुए थे कि अचानक से अशोकन का हाथ फिसल गया और वो नीचे को गिरने लगा ओह, हो पुलिस वाले बेशक अशोकन को कैच करने के लिए खड़े थे लेकिन वहाँ अशोकन के गिरने के साथ ही छत की बीम भी नीचे आने लगी अचानक से इतनी भारी बीम को नीचे आता देख पुलिस वालों की हिम्मत जवाब दे उठी वो सभी मैदान छोड़कर लाइट हाउस के बाहर जाने के लिए दौड़ पड़े अब तो अशोकन की मौत निश्चित थी विक्रांत सर एक पुलिस वाले ने चिल्लाते हुए विक्रांत को भी जल्दी से यहां से बाहर भागने का इशारा किया लेकिन विक्रांत भला अशोकन को यूं छोड़कर कैसे जा सकता था उसने तुरंत ही आगे सिस्टम को खोलकर पैराशूट डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया और इस डिवाइस को उसने अशोकन की बॉडी पर लगा दिया जिससे उसका शरीर तेजी ऐसी नीचे गिरने की बजाय धीरे दीर धीरे हवा में लहराता हुआ नीचे आने लगा अशोकन तो आराम से नीचे आकर लैंड हुआ लेकिन उसके ऊपर आ रही बीम काफी भारी थी और अब ये बीम अशोकन की बॉडी के ठीक ऊपर टिकी हुई थी ऐसे में विक्रांत ने बेहद फुर्ती दिखाते हुए इस बीम को अपनी पूरी ताकत से उठाकर एक साइड में कर दिया और अशोकन को सुरक्षित कर लिया सर आप ठीक तो हैं। एक पुलिस वाले ने विक्रांत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसने विक्रांत को खींच लाइट हाउस ऐसी बाहर निकाल लिया हाँ ठीक हु मैं अशोकन को भी बाहर निकालो विक्रांत ने बाहर आकर अपने कपड़ों पर जमी धूल को झाड़ते हुए कहा इसके बाद तुरंत ही दो पुलिस वाले भागते हुए लाइट हाउस के भीतर गए और अशोकन को सहारा देते हुए बाहर लेकर आए अशोकन का चेहरा और उसके कपड़े धूल में इस कदर सने हुए थे कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था क्या हुआ सर आप ठीक तो है हर्षित ने विकांत के बिल्कुल करीब पहुँच कर पूछा हर्षित अब तक यहाँ पहुँच चुका था उसके साथ सीनियर ऑफिसर पी के साहब भी यहाँ पहुँच चुके थे अशोकन पकड़ा गया न किसी को इंजरी तो नहीं हुई न पी के साहब ने विक्रांत और बाकी के पुलिस वालों की तरफ देखते हुए सवाल किया नो सर ऑल सेफ एक पुलिस वाले ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तभी अचानक से ऊपर की तरफ से भयानक सी आवाज हुई सभी ने चौंक ऊपर देखा तो पता लगा कि वाकई में ये जर्जर -जर लाइट हाउस अब जमीन पर धराशायी होने वाला है धीरे धीरे लाइट हाउस का एंगल नब्बे डिग्री ऐसी कम होता जा रहा था और ये ठीक उसी डायरेक्शन में गिर रहा था जिस डायरेक्शन में विक्रांत और बाकी के पुलिस वाले खड़े थे लाइट हाउस को यूं गिरता देख पुलिस वाले फिर से अपनी जान बचाकर भागे ये लोग जंगल की तरफ दौड़ पड़े धीरे धीरे लाइट हाउस का एंगल जमीन के साथ तेजी से घटता चला गया बूम और फिर बड़ी जोर की आवाज के साथ लाइट हाउस जमीन आरोप धराशायी हो उठा लाइट हाउस के जमीन आरोप गिरने ऐसी यहाँ पर धूल का भयानक गोबार उठ पड़ा धूल का गोबार इतना ज्यादा था की यहाँ की दृश्यता बिल्कुल शून्य हो उठी इंच भर भी देखना मुश्किल हो रहा था तकरीबन 15 से 20 सेकेंड तक यहाँ पर धूल का गुबार छाया और फिर जब धूल हल्का कम हुआ तो पता चला कि यहाँ पर अब सभी का चेहरा अशोकन की ही तरह धूल से सना हुआ था सभी के कपड़े बिल्कुल गंदे हो चुके थे और उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था सभी अपने कपड़ों पर जमे हुए धूल और मिट्टी को झाड़ी रहे थे अचानक ऐसी विक्रांत का, का फोन बज उठा ये फोन हर्ष का था हेलो सर हर्ष ने कहा क्या हो रहा है उधर त्रिवेंद्रम पुलिस वाले यहाँ पहुँच बासु को कस्टडी में ले चुके हैं। ये लोग बासु को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। लेकिन सर अभी तक इसने कुछ कन्फेस्ट नहीं किया है बोल नहीं रही है और सारी विक्रांत के आसपास से काफी लोगों को खांसने और चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी ये सभी मुंह में और नाक के भीतर धूल जाने ऐसी काफी परेशान दिख रहे थे विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला की एक पुलिस वाला अशोकन के हाथ में फिर से हथकड़ी पहना उसे ले जा रहा था ठीक है विक्रांत ने फोन आरोप कहा और फिर उसने एक आराम की सांस लेते हुए कहा तुम उसे त्रिवेंद्रम पुलिस के हवाले कर दो वो लोग कर लेंगे जो करना होगा तुम और अनुष्का इस बारे में प्रोफेसर चौटाला साहब को भी इन्फॉर्म कर दो उनको बोलो कि वो किसी को अशोकन के घर भेजकर जो भी एविडेंस मिलता है कलेक्ट कर लेके हर्ष ने सहमति जताते हुए कहा विक्रांत ने फिर एक नजर अशोकन को देखा और बेहद इमोशनल होते हुए फोन आरोप बोल पड़ा अब वर्कला बीच मर्डर केस बहुत जल्द क्लोज होने वाला है